राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत मंद बुद्धि बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम नंदू की कहानी दादाजी ओ दादाजी हां ये क्या कर रहे हो मुझे कहानी सुनाओ ना दादाजी बहुत दिनों से कोई भी कहानी नहीं सुनाई आ हां दादाजी सुनाओ ना वो परियों वाली कहानी अरे भाई मुन्नू बेटा तू कहानी सुनेगा ना हा? हां बड़ा नटखट है भाई अच्छा भाई मैं अपने मुन्नू को कहानी तो जरूर सुनाऊंगा हूं लेकिन परियों की कहानी नहीं सुनाऊंगा आज मैं तुम्हें नंदू की कहानी सुनाऊंगा नंदू कौन नंदू अच्छा चलो नंदू की कहानी सुनाओ दादाजी पर जल्दी सुनाओ ना सुनारा सुनारा सुना एक थनंदो ताल मटोल एक थनंदो ताल मटोल करता हरदम खाना गोल करता हरदम खाना गोल फल सब्जी तो कभी ना खाता दूध दही था उसको ना भाता अक्सर थका थका वो रहता बीमारी को पास बुलाता हाय बचाओ तब चिल्लाता एक थनंदू टालमटोल करता हरदम खाना गोल एक थनंदू टालमटोल करता हरदम खाना गोल नंदू कुछ भी ठीक से नहीं खाता था नफल न सब्जी न दूध न दही न दाल और न रोटी नंदू की आदतों से उसकी मां बहुत परेशान थी अब तुम ही बताओ बेटा जब नंदू कुछ खाएगा नहीं तो भला उसकी मां परेशान नहीं होगी हैं जब तुम भी खाने के लिए मना करते हो तो तुम्हारी मां भी तो परेशान होती है होती है ना हां होती है दादा जी बस वैसे ही नंदू की मां भी परेशान रहती थी फिर एक दिन नंदू की मां ने उसे समझाया बेटा अगर कुछ खाओगे नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी फल और हरी सब्जियां खाने से शरीर में ताकत आती है दूध भी शरीर को शक्ति और ताकत देता है दूध पीने से थकान भी नहीं होगी और सुस्ती भी नहीं आती दूध नहीं पियोगे तो कमजोरी आ जाएगी फल सब्जी दाल रोटी दूध और दही ये सब तो हमारे साथी हैं ये सब मिलकर हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं ताकत देते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं दादाजी दादाजी पता है मैं तो दूध पीता हूं फल भी खाता हूं हरी सब्जियां भी खाता हूं मैं तो ताकतवर बनूंगा ताकतवर मैं अपने सब दोस्तों को खेल में हरा दूंगा है ना दादाजी हां भाई हमारा मुन्नू तो बहुत ताकतवर बनेगा क्योंकि नंदू की तरह वो कभी खाने को मना जो नहीं करता हैं दादाजी हां नंदू खाने में टालमटोल क्यों करता था अब क्या उसे खाना अच्छा नहीं लगता था क्या वो अपनी मां की बात नहीं मानता था मैं तो अपनी मां की हर बात मानता हूं अरे भाई यही तो बता रहा हूं हम्म सुनो जब नंदू की मां ने उसे बहुत समझाया कि दूध दही फल और सब्जी खाने से ताकत आती है तो जानते हो क्या हुआ क्या हुआ दादाजी जल्दी बताओ मैं बता, बता रहा हूं बेटा बता रहा हूं नंदू ने अपनी मां की सब बातें ध्यान से सुनी और समझी हां हम्म अब वो समझ गया कि उसे क्या खाना है बस फिर तो नंदू धीरे-धीरे फल और हरी सब्जी खाने लगा दूध दही मक्खन भी उसे बहुत अच्छा लगने लगा अच्छा अब नंदू इन सब चीजों को खुशी-खुशी खाता और मस्त रहता <laughs> अब नंदू जी को देखो तो जानते ओं कैसे लगते हैं ते इन्दू जी <laughs> नंदू जो थे टाल मटोल आरे नंदू जो थे टाल मटोल बन गए अब गोल मटोला बन गे अब गोल मटोला आरए हासे और गोल मटोला रडूदार अनदू जो थे टाल मटोला ब काचकाच गाजर अमरूद चबाते गपगप केला तरबूज वो खाते गपगप केला तरबूज वो खाते कटकट दूध दही पी जाते चटपट घी और मक्खन खाते अरे नंदू जो थे टाल मटोल बन गए अब गोल मटोल रे बन गए अब गोल मटो जी जी सब खाने से क्या गोलमटोल बन जाते हैं हां मन्नू बेटा गोलमटोल भी और ताकतवर भी अच्छा देखो कच्ची गाजर खाओगे तो तुम्हारे दांत मजबूत बनेंगे गुड़ चना खीरा और अमरूद खाने से शरीर मजबूत बनता है हमारे शरीर को ताकत मिलती है दादा जी इतनी ढेर सारी बातें कैसे याद रहेंगी M'i t'ho forget, v'alli demà, dadà-jee. Ah, ah, bella, tu s'nou. Tum isse, is tarah se yad rakhna. Ghold chana aur tarbús, aray, ghold chana aur tarbús Karte hain hum ko mazboot, karte hain hum ko mazboot Kheera gaajar se damke daant, se vam rood se chamke यहला आम ताकत की शान दूध दही और घी मलाई इनको खाने में है भलाई हां भाई हां यह है सच्चाई मूड़ चना और तरबूज करते हैं हमको मजबूत <laughs> दादा जी नंदू क्या अब ये सब चीजें खाने लगा था मुझे तो कच्ची गाजर अच्छी नहीं लगती पर दादा जी दादी जो गाजर का हलवा बनाती है ना आहा वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा खाने में बड़ा मजा आता है दादाजी है ना चल नटखट नटखट है गाजर का नाम सुनते ही हलवे की याद आ गई <laughs> अच्छा भाई तेरे लिए भी हलवा बना दिया जाएगा लेकिन पहले नंदू की कहानी तो सुन ले फिर हलवे का मजा लेना है हां दादाजी सुना तो एक दिन नंदू अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया दोस्तों के साथ मिलकर नंदू ने मेले में खूब मौज उड़ाई खूब मौज उड़ाई भाई मेले में खाने की खूब सारी चीजें थी अब नंदू के मन में जो आया बस वही खाने लगा वही खाने लगा दोस्तों ने उसे मना भी किया अरे भैया यह गंदी चीज है इन्हें ना खाओ खुले और कटे फल कभी नहीं खाने चाहिए पर नंदू ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी अनजाने में ऐसी चीजें खा ली जिन पर मक्खी मच्छर वो धूल पड़ी थी नंदू तो बस खाता गया और खुश होता गया हां तो नंदू बेचारा जानते हो क्या हुआ नंदू को क्या हुआ नंदू को दादाजी नंदू जब घर पहुंचा तो उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ अच्छा अपना पेट पकड़कर वो बहुत रोया बहुत रोया हम देखो बेटा तुम तो कभी गंदी और खुली चीजें नहीं खाते ना नहीं खाता दादाजी हां खाना भी नहीं नहीं तो नंदू की तरह तुम भी बीमार पड़ जाओगे अच्छा तो अब यह गीत सुनो रखो याद ये बातें चार अरे रखो याद ये बातें चार इनको दोहराना बारंबार इनको दोहराना बारंबार खुला और बासी कभी ना खाना कटा हुआ फल कभी ना लाना गला सला तो कभी ना खाना गला सला तो कभी ना खाना रखो याद ये बातें चार रखो याद ये बातें चार इनको दोहराना बारम बार इनको दोहराना बारम बार चुंदा दादा जी कटा फल और धुले बिना फल सब्जी खाने से क्या हो जाता है अरे मन्नू बेटा क्या तुम नहीं जानते हैं अच्छा तो लो सुनो कटे पर मक्खी आती खुले कटे पर मक्खी आती अपने साथ गंदगी लाती अपने साथ गंदगी लाती चीजों को गंदा कर जाती समझे गंदी चीजें जब खाओगे गंदी चीजें जब खाओगे तुम बीमार तब पड़ जाओगे बीमारता फल जाओगे याद रखो ये बातें चार याद रखो ये बातें चार याद रखो ये बातें चार, चार। दादाजी अब समझ में आया मैं अब कभी खुला और कटा फल नहीं खाऊंगा बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताऊंगा हां मक्खी मच्छर जिस खाने की चीज पर बैठे वो कभी नहीं खाऊंगा बिल्कुल ठीक नंदू की तरह मेले से कभी भी गंदी चीज नहीं लाऊंगा हां नहीं तो मैं भी नंदू की तरह बीमार हो जाऊंगा ना हां दादाजी मुझे तो यह गीत भी याद हो गया है अच्छा hmm. <laughs> अब भाई जरा अपने दादाजी को यह गीत गाकर सुनाओ हां सुना अच्छा दादाजी कूले कटे पर मक्खी आती उले कटे पर मक्खी आती अपने साथ गंदगी लाती अपने साथ गंदगी लाती हा, हा, हा, हा। चीजों को गंदा कर जाती चीजों को गंदा कर जाती गंदी चीजें जब खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे गंदी चीजें जब खाएंगे हम बीमार पड़ जाएंगे याद रखें ये बातें चार क्या याद, याद रखें ये बातें चार याद रखे ये बाते चार, याद रखे ये बाते चार नंदु की कहानी अभियाब सुन रहे थी मंद बुद्धी बच्चों की शेक्षिक विकास के लिए कारिक्रम। आलेख डॉ विनु भल्ला विषय संयोजन शूर्णा गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वी एम बडोला और यमन कौशिक ध्वनि अंकन सतीश लाड़े और बी नंदकुमार निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एल जी सुमित्रा